आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे 90.4 कुमारी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे कुछ खास बातें आपको सुनाते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ही राजस्थान प्रांत की डॉक्टर कविता किरण जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में और उनसे हम बात करेंगे युवा पीढ़ी के बारे में आज के वर्तमान परिवेश में युवाओं की स्थिति क्या है और उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं और आने वाले समय में जैसे कि पूरे भारत में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है अगर डिजिटलाइज हो जाए तो हर व्यक्ति के पास इंटरनेट आ जाएगा तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर कविता किरण जी का विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं को मेरी ओर से डॉक्टर कविता किरण की ओर से बहुत बहुत नमस्कार आदाब जी डॉक्टर कविता किरण जी बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं और रेडियो के माध्यम से आपको लोग सुनते हैं तो काफ़ी बार मैसेजेस आते हैं और आपको काफ़ी लोग सुन चुके हैं आपने बहुत सारा पूरे भारत और विदेश में भी अपने काव्य पाठ के लिए आप मशहूर हैं आप रेडियो में भी बहुत समय तक कुछ विशेष कार्यक्रम दिए हुए हैं और कुछ फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं तो आपकी बातें सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और काव्य पाठ में जब भी आप कुछ नई रचना करते हैं तो वो भी अपने आप में एक ख़ास अनुभूति कराती है जैसे हमने आपको सुना रात में बहुत ही अच्छा जो है मेरे गांव में आना की वो गाँव के देखना, जी देखना जी तो वो चीज़ें जो है काफ़ी जो है लोगों के मन मानस पटल पर प्रभावित करती हैं उनको कहीं ना कहीं उस जलक की तरफ आप शहर के लोगों को आह्वान किया था कि गाँव की जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ आकर्षण उनका बनाने की पूरी कोशिश उसमें आपकी रही थी बहुत ही अच्छी कविता आपने सुना तो चलिए हम सीधे बात करते हैं युवा पीढ़ी पर युवा और इंटरनेट की बातें अगर हम जब करें तो आपको क्या लगता है आप क्या विचार करते हैं देखिए ये तो हाई टेक युग है आज का तो आजकल तो सारी चीज़ें कंप्यूटर मोबाइल और इंटरनेट से जुट गई हैं सारी दुनिया सिमट करके एक छोटे से इस डिब्बे में आ गई है <laughs> तो ये आज और आज इसके बिना रहना भी बहुत मुश्किल हो गया जी। है तकनीकी इतना विकास कर चुकी है कि हमको आज जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो भी हमको जिस भी फील्ड की जानकारी चाहिए वो हमें नेट के माध्यम से बहुत ही इजीली मिल जाती है और पहले हम लोग लाइब्रेरीज़ में जाते थे बैठते थे सर्च करते थे खूब सारी किताबें पढ़ते थे कोई चीज़ ढूँढने में हमें बड़ी मुश्किलें आती थी लेकिन आज ये इतना इजी हो गया है कि बस आप एक गूगल में सर्च करके आप किसी भी चीज़ के बारे में सारी मालूम हासिल कर सकते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान सी हो गई हैं लोग कहीं बैठे हैं विश्व के किसी कोने में कहीं बैठे हों लेकिन कनेक्टिविटी उनकी आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपसी रिश्ते भी उनके डेवलप हुए हैं हुँ, हुँ, और लोग जुड़े हैं हुँ, हुँ, ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़े हैं यहाँ एक छोटे से गांव में भी आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे गाँव में भी मोबाइल पहुँच गए हैं नेट की सुविधाएँ पहुँच गई हैं कंप्यूटर पहुँच गए हैं तो लोग गांव में रहकर भी बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं आ, कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है अभी संभव नहीं है सबके लिए पूरी दुनिया की सैर करना लेकिन घर बैठे बैठे आप सारी दुनिया को इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया की सैर कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है अच्छी बात है और हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं जी जी ये जी। हम पर निर्भर करता है कि हम चीज़ का हम किस चीज़ का इस्तेमाल किस हद तक किन बातों के लिए कर रहे हैं हमें किस चीज़ का कितना यूज़ करना है तो ये तो हम पर निर्भर करता है बाकी सुविधाएं तो सबके लिए बनी हैं जी, आप जी, कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर डिपेंड है <laughs> डॉक्टर कविता किरण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम आ, समय के बदलते बदलते सब चीज़ें बदल जाती हैं और हाईटेक की दुनिया में हम लोग हैं जहां पर टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही अच्छी तरह से विकसित होकर लोगों के जीवन में जुड़ गई हैं अब इसमें बात आपने बहुत ही अच्छी कही कि अब जो चीज़ें आपके पास है उसके साथ तो आप जुड़े जाते हैं और फिर जो चीज़ें उससे आपको मिलती हैं उसको भी आप तो देखते हैं अच्छी तरह से तो मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ अगर इंटरनेट से फैमिलियर हो जाते हैं गुलमिल जाते हैं तो क्या क्या जो चीज़ें हैं जो हो सकता है नुकसान जिस बात की हम लोग कहें तो किस तरह का नुकसान हो सकता है किस तरह की कमियां आ सकती हैं नुकसान तो एक ये भी इसका हो रहा है जो सबसे बड़ा है कि वो ना समाज से कट सा गया है आज का जो यूथ देख लें यूथ क्या हम बड़ों को बड़ों भी देख, को देख लें भी देखते हैं। तो जब से नेट से लोग जुड़े हैं या आप जैसे जानते हैं कि मोबाइल में सारी चीजें सिमट के आ गई है तो आप जिसे देखिए वो मोबाइल में सर झुकाया आपको मिलेगा <laughs> मतलब अगर आप और हम आमने सामने भी बैठे हैं जी जी जी। हम लोग फेस टू फेस बैठे होने के बावजूद कई बार बातचीत या तो फेसबुक के थ्रू होती है या व्हाट्सएप के थ्रू होती है आप जानते हैं तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आदमी को आपस में एक दूसरे से दूर कर रही हैं रिश्तों में भी दूरियां पैदा हो रही है और खटास पैदा हो रही है और बहुत सारे रिश्ते इसकी वजह से टूटे भी हैं टूट भी जाते हैं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। और कई बार बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है तो इसका गलत उपयोग भी करती है नेट का इसका उपयोग तो करना चाहिए आपकी शिक्षा के लिए कुछ जानकारी के लिए या मतलब ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आप इसका उपयोग आपको करना चाहिए लेकिन कई बार यूआईपीडी भ्रमित हो जाती है क्योंकि तो इसके साइड बाय साइड बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है नहीं। किसी भी वर्क के लिए ठीक नहीं है नहीं। लेकिन ये इसका कोई लॉक एंड की नहीं होता है हुँ, हुँ, हुँ, तो आप किधर जाते जाते किधर चले जाते हैं ये खुद आपको पता नहीं होता है और सारे इस मतलब इसकी निगरानी रखना बहुत मुश्किल होता सही है, बात है हाँ, ये ऐसी चीज है कि मतलब पेरेंट्स भी आपका इसमें कुछ नहीं कर सकते और कहाँ तक फॉलो करेंगे आपको हुँ, हुँ, तो ये है कि ये तो खुद को नियंत्रित करने वाली बात है कि हमें हमारा जो गोल है जो हमारा टारगेट है हम किस मकसद से इसका क्या यूज कर रहे हैं वो हमारे सामने क्लियर होना चाहिए नहीं तो आसपास की कई चीजें आपको आकर्षित करती हैं। सही बात है सही बात। तो ये भी होता है कि युवा इससे भ्रमित भी हो जाता है हुँ, हुँ, हुँ। और इसका गलत उपयोग भी करने लगता है जी कविता किरण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि चीजें तो हमारे पास है ही हैं और जैसे कि आपने कहा देखते देखते इसको लॉक एंड की कुछ है नहीं जो चीजें आपके <laughs> साइड बाय साइड चल रही है कभी साइड सीन में आप चले गए तो अपना जो लक्ष्य <laughs> है वो तो भूल ही हो जाएंगे खत्म खत्में भटक जाएंगे इन चीजों को रोकने के लिए भी आपने बहुत अच्छी बात बताया की हम अपने पे संयम रखे और जिस चीज के लिए हम नियंत्रण आत्म नियंत्रण करते हुए हम जिस काम के लिए उस नेट पे गए हैं उस साइड पे गए हैं वो काम ले पूरा कर ले और उसको लॉक कर दे या खत्म हो <laughs> जाए साइन आउट कर ले तो अच्छी बात है जी, जी। एक मेरे ख्याल से तैयारी करके ही हमको इसमें जैसे कि ना मिलिट्री में जाते हैं तो पूरा <laughs> सेफ्टी का साधन हम हाँ, लेकर जाते हैं अपने साथ तब युद्ध के मैदान में हम काम कर सकते हैं पूरा अटेंशन देना पड़ता है मुझे लगता है ऐसे ही कुछ हम लोग जब भी नेट पर जाए या इंटरनेट की जो भी चीज़ें यूज करते हैं तो पर्टिकुलर हम अपनी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं चीज़ों का काम करें और उसको साइन आउट तुरंत करके फिर बाहर आ जाए तो तो ये हो सकता है ये अपने आत्मनियंत्रण पे ही हो सकता है बाकी बेल्कुल। और तो कोई चीज़ इसमें हो नहीं सकता और बाकी हो सकता है कि थोड़ा भी अगर हमारा डायवर्सन हो गया तो फिर बड़ी मुश्किलें तो हो सकती हैं फिर, आप है। फिर अपने से भटक जाएंगे भटक जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हुए और जैसे कि डॉक्टर कविता किरण जी आप फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं और कविताओं का तो आपका है है और बहुत सारी कविताएँ आप पढ़ते रहें नई नई रचनाएँ रोज आप लिखती हैं तो ये नई रचनाएँ जब आप लिखती हैं तो क्या सोच के लिखते हैं किस तरह से लिखना होता है आपका आजकल तो युवा पीढ़ी को सोच कर ही सब लिखना होता है <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> क्योंकि अगर आपको उनके बीच में पढ़ना है उनसे जुड़ना है तो उनके मन की बात भी आपको करनी पड़ेगी और अब वो जमाना तो रहा नहीं कि जब आप पुरानी फिल्मों में देखते थे कि प्रतीकों के माध्यम से बात होती थी कोई भी बात सीधे नहीं होती थी सही बात है। अब आजकल की पीढ़ी तो मतलब जो बच्चे भी हैं तो बड़ों से ज्यादा समझदार हैं <laughs> तो कहीं मैंने सुना भी था किसी के मुँह से मुझे कि आजकल तो बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे सीधे बाप ही पैदा हो रहे हैं तो जब इस तरह की बातें सुनने में आती है अच्छा इवन हम लोग भी पेरेंट्स भी हैं अगर हम कहीं मोबाइल में या नेट में कहीं कुछ अटक जाते हैं कहीं हमें नहीं समझ में आता है तो जी बच्चे जी हमें तुरंत बता देते हैं वो हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं तो ये है कि आ, न, उनके हिसाब से ही लिखना होता है कि यूथ तो आजकल का क्या सुनना चाहता है और कैसी सोच रखता है नहीं, नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके स्तर पर उतर के हम भी लिखने की कोशिश करते हैं उनके बात को कहने की कोशिश करते हैं और जो पसंद भी आती है उन लोगों को सही बात है तो एक युवा पीढ़ी के लिए जो आपने रचना लिखी है उसको जरूर सुनाया जाए तो अच्छा होगा रचनाएं तो बहुत सी हैं लेकिन जो आज की इस हाईटेक पीढ़ी को देखते हुए जो सहज ही जो मन से प्रस्फुटित होता है जो ख्याल जो भाव मन में आते हैं जी जी। वो इन दिनों कुछ शेयर मेरे ऐसे हुए हैं जो सीधे सीधे युवा <laughs> पीढ़ी से ही जुड़े हुए हैं जी, जी। तो आप देखते हैं आप हम लोग पेपर्स में भी पढ़ते हैं न्यूज़ में देखते हैं आजकल ये जो पीढ़ी है वो फेसबुक की पीढ़ी है व्हाट्सएप की पीढ़ी है और व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई रिश्ते कई लोग आपके संपर्क में आते हैं आपके मित्र तो आते ही आते हैं लेकिन उसमें बहुत से अनजान लोगों से भी आपका परिचय होता है और उनसे आप जुड़ जाते हैं और कई बार भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते हैं लेकिन ये एक आभासी दुनिया है सत्य से इसका कोई हाँ लेना, दे, लेना दे, दे, देना नहीं होता जिसे कहते हैं कि कई बार फैक आईडीज बनाकर भी बहुत सारे लोग, लोग हाँ, फिल्म बच्चों को या इस युवा पीढ़ी को बहुत मिसगाइड भी करते हुँ, हैं हुँ। तो कई तरह की चीजें होती है और यहाँ तो बहुत ही आसान सी बात है कि, कि किसी को किसी से प्यार हो गया मतलब नेट जिससे कहते हैं नेट पर ही तो शादी हो गई नेट पर ही तलाक भी हो गया।, हो गया इस तरह की बातें बड़ी आम सी सुनने में आती हैं और कई घटनाएं दुर्घटनाएं भी से, से सुनने में आती हैं तो यहाँ जो प्यार होता है यहाँ जो जो लोग युवा पीढ़ी जो आपसी आकर्षण को प्रेम समझ लेती है और गंभीर हो जाती है तो ये हकीकत नहीं होती है तो कहीं मेरे कुछ शेर बने थे जब देखती हूँ इतना लोग इतना लाइटली लेते हैं स्प्रेम जैसी गहरी चीज को जब इतना लाइटली लेते हैं तो कभी कुछ शेर मुझसे बन गए मैं पढ़ती हूँ देखिएगा मेरे दो, दो मिसरे हैं देखिएगा कि न तुझको ही मोहब्बत थी न मुझको ही मोहब्बत थी क्या बात कैसी है इंटरनेट युग की मोहब्बत की न तुझको ही मोहब्बत थी न मुझको ही मोहब्बत थी तेरी अपनी ज़रूरत थी मेरी अपनी ज़रूरत <laughs> क्या बात तो इस दुनिया में लोग जो प्रेम करते हैं वो ज़रूरतों के लिए करते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन कहीं कहीं भावनात्मक रूप से अगर परिवार से टूटता है आदमी <laughs> तो नेट के माध्यम से नए रिश्ते बना करके उनसे जुड़ जाता <laughs> तो इस तरह की बातें होती है और एक शेर और मुझे ध्यान आता है मैं जी, जी. पढ़ रही हूँ देखिएगा जी कि आजकल फेसबुक का जमाना है जैसा मैंने कहा कि उसमें भी मतलब बहुत से लोग इतने गंभीर होते हैं कि किसकी पोस्ट को कितने लाइक मिले कितने पूरा कमेंट्स मिले <laughs> इस बात को लेकर भी बड़े गंभीर हो जाते हैं और इसी में खुश भी हो जाते हैं और इसी में दुखी, दुखी भी हो जाते, हो जाते हैं कि हमारे को कम लाइक्स मिले किसी को ज्यादा मिल गए तो वो इसी में अपनी उपलब्धि मान लेता है तो जस्ट दो मिस्र मेरे हुए मैं दो पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि अच्छा आजकल ऐसा भी होता है कि लोग मांग कर लाइक लेने लगे हैं। हैं बोलते <laughs> कि मेरा पर मैंने पोस्ट किया करना। हाँ बस वो चीज़ थोड़ा सा अजीब लगती है कि अगर आपने कोई भी चीज अपडेट करी है कोई भी चीज पोस्ट करी है तो जाहिर सी बात है जिसको जिस ढंग से लेना होगा उस ढंग से वो कमेंट करेगा, कमेंट करेगा और किसी को इस योग्य नहीं भी लगी तो नहीं भी करेगा तो इसमें इतना गंभीर होने वाली बात तो है नहीं तो आपने देख अपना... उसने तो भी उसने उसने देख लिए काफी है उसमें और हमने अपना काम किया हमें कोई चीज किसी के साथ साझा करनी थी शेयर करनी थी तो वो हमने कर दी।, कर दी अभी अगला उसको मतलब पढ़ने वाले लोग किस वे में लेते हैं इस इतना उस उतना डेप्थ में हमको नहीं जाना चाहिए लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं कि यार हमने वो पोस्ट किया था आपने तो उसमें लाइक नहीं किया और लाइक तो क्या फिर कमेंट बोले की अच्छा कई लोग फोन करके भी बोलते है आज हमने एक पोस्ट डाली है जरा दिखेगा और अच्छा सा कमेंट करिएगा तो जब इस तरह की बातें होती है तो दो मिश्र मैंने लिखे थे शिकायत वाली ही बात है कि कभी तो तुम भी मेरी वॉल पर कमेंट करो कभी तो तुम भी मेरी वॉल पर कमेंट करो तुम्हारी पोस्ट ही लाइक करूं भला कब तक तो यह है कि वो शिकायत होती है कि मैं ही हमेशा लाइक देता हूं कभी तुम भी तो कमेंट करो जी, जी. तो इस तरह की बातें होती है तो इसका अपना आनंद भी है और ठीक है इसको वैसे ही लेना चाहिए <laughs> <laughs> डॉक्टर कविता किरण जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही है जैसे करंट जो बच्चे हैं हमारे वर्तमान समय के युवा पीढ़ी जो हैं इन्हीं चीज़ों के अंदर फंसती जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये अपने जो आ, रियल जो रिश्ते हैं रियल जो प्यार है नेचुरल जो हमारे आ, दोस्ताना है उसको शायद खत्म होते देख रहे हैं हम लोग हाँ, हाँ तो इन सभी चीजों से अगर हम लोग कहीं ना कहीं उभर कर हम जो नेचुरल हमारा कुदरती जीवन है हाँ उसकी हाँ। तरफ वापस आने के लिए शायद एक अभियान या मुहिम चलानी पड़ेगी कुछ जी समय जी, के बाद ऐसा हो सकता है <laughs> जी जी मैंने तो व्हाट्सएप पर ये एक मैसेज भी पढ़ा था कि जी जी। किसी दिन अगर आपका नेट नहीं चल रहा है या मतलब कहीं टावर नहीं आ रहा है कुछ हो रहा है तो आदमी अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे सारी दुनिया में वो अकेला हो गया <laughs> तो एक ने किसी ने मैसेज डाला था कि आज मेरे यहाँ नेट ऑफ था आ, मतलब वो नेटवर्क नहीं था तो मैं आज मैं अपने घर के लोगों से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ घर में घर के लोग तो अच्छे हैं <laughs> तो मतलब ये बात हो गई है कि किसी दिन घर के लोगों के साथ रह लो तो आपको पता पड़ता है कि हाँ मेरे घर में भी लोग रहते लोग हैं और रहते अच्छे हैं अच्छे। बुरे हैं कैसे लोग हैं सही बात है तो ये चीज़ जो साथ में बैठ उठने बैठने की परम्परा है साथ बैठ खाना खाते थे या किसी अवसर पर सारे इकट्ठे होते थे तो वो आपसी जो मेल जोल है वो इसकी वजह से बहुत कम हो गया है। अभी आप देखिए ना अभी हम चार लोग मान लो हम बैठे हैं थोड़ी देर हम लोग हाय हेलो कर लेंगे और थोड़ी देर बाद जब बात करने को कुछ नहीं होगा और हम फट से सारे अपने मोबाइल में झुक जाते, जाते हैं, जाते हैं। <laughs> और हमें ये पता नहीं पड़ता की कौन आया घर में कौन गया ये भी हमें आसप, आस कौन बैठा है इसका भी आवाज कई बार हम नहीं कर पाते हैं तो ये चीज़ है कि कनेक्टिविटी अपने परिवार से समाज से टूट दी हुई है इसकी वजह से डॉक्टर कविता किरण जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही है वर्तमान समय की और मैं चाहूँगा कि ऐसे परिवेश में आपको अगर कोई गीत फिल्मी गीत मैं कहूँ तो कौन सा गीत आपको याद आता है <laughs> <laughs> फिल्मी गीत तो आ... सॉरी मुझे मतलब इस चीज को लेकर तो बहुत और आजकल के तो फिल्मी गीत भी कैसे हैं आप तो देखते हैं कि मतलब आप सुनते हैं और पुराने गीत जो है उसमें से कोई पुराने गीत, गीत वही <laughs> एक बड़ा मशहूर गीत हुआ था कि मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन <laughs> तुम्हारी या रंगून से बोल रहा हूँ मैं अपनी पीवी रेनू का देवी करना चाहता हूँ मेरे पिया वो मेरे पिया दे रंग गए रंगू किया है वहाँ याद सताती है तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पचकाए बहुत पचकाए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 मेरी चार पंक्तियां हुई मैं आपको सुनाती हूँ देखिएगा जी जी जी की जब दूरियां बढ़ गई होती है आप कहीं बैठे हो आपका पार्टनर कहीं बैठा है जी, जी। तो कहीं आप उसकी कमी महसूस करते हो उह, उह, तो मैंने उस चीज को एक नए तरीके से कहने की कोशिश की है जी। और प्र, प्रदेश को मैंने मतलब क्लाइमेट को कैसे मिला है वो आप देखिएगा जी स्वागत है तरनो में पढ़ दू तरन में जरूर स्वागत है कि कभी रंगून से उनका जो टेलीफोन हो जाए तो जैसलमेर का मौसम भी देहरादून हो जाए अब आप देखिए जैसलमेर का क्या मौसम है और देहरादून का क्या है <laughs> तो कैसे कोरिलेट किया है कि कभी रंगून से उनका जो टेलीफोन हो जाए तो जैसलमेर का मौसम भी देहरादून हो जाए बिना जिनके हमारी आंखों में छाई जुलाई है वो आ जाए तो अपना भी दिसंबर जून हो जाए जी, क्या वो आ जाए तो अपना भी दिसंबर जून हो जाए तो एक नए ढंग से बात कहने जी, की कोशिश की है प्रतीकों <laughs> के माध्यम से नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग डॉक्टर कविता किरण जी से बात कर रहे हैं और युवा साथियों के बारे में बात किया इंटरनेट के बारे में बात किया कि किस तरह से हम अपने ही परिवार से कटते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं ऐसा फील हो के हम रिश्तों से कटते जा रहे हैं और उनकी बातें भी जैसे कि हम डॉक्टर कविता किरण जी से बातचीत हो रही तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है परिवार से कटते जा रहे हैं और बहुत सारे रिश्ते टूटे हुए हैं और ऐसे में जो कभी ना कभी ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई चीजें इस तरह की टूट जाती है तो याद सताती है तो इस याद को लेकर कुछ नई बातें अगर आपके पास हो नए परिवेश में आप कुछ अगर बताना चाहते हैं नया युवा पीढ़ी के लिए तो जरूर हम चाहेंगे कि याद पर कोई कविता आपकी सुनाया जाए एक नए प्रतीक से नए अंदाज से मैंने गीत लिखा है जी जी जैसा की इश्क के बारे में कहा जाता है की ये कभी भी किसी भी उम्र में हो जाता है इस पर कभी किसी का बस नहीं चलता है तो इश्क के लिए मैंने चार पंक्तियाँ कही है कि आँखों आँखों के खेल में सचमुच दिल का कुछ रोल ही नहीं होता अच्छा आँखों आँखों के खेल में सचमुच दिल का कुछ रोल ही नहीं होता इश्क है वो शुगर की बीमारी जिस पर कंट्रोल ही नहीं होता <laughs> क्या बात है तो ये ऐसी चीज़ है कि जिस पर किसी का बस नहीं चलता और जब किसी से इश्क हो जाता है तो उसकी याद आना भी लाजमी है जी जी। अब याद के आने के तो कई तरीके होते हैं जी, जी कई तरीके होते लेकिन होते हैं। लेकिन मैंने एक नए तरीके का गीत लिखा है जिसमें बड़े नए नए तरीकों से याद आती है <laughs> तो एक नया प्रयोग मैंने किया है जो मैं यहाँ युवा पीढ़ी के सामने रखना चाहती हूँ आनंद लीजिएगा आप कैसे आती है याद की सुबह सुबह अखबार में आई सुर्खी जैसी तेरी याद सुबह सुबह अखबार में आई सुर्खी जैसी तेरी याद सर्दी में है गर्म चाय की चुस्की जैसी तेरी याद okay. कभी सुहाए खट मीठी इमली जैसी तेरी याद कभी सताए मुझको तीखी मिर्ची जैसी तेरी याद कभी सताए मुझको तीखी मिर्ची जैसी तेरी याद और पंक्तियाँ देखिएगा। जी कि बिन बतलाए दबे पाँव ये अक्सर ही आ जाती है मन के कोरे आसमान पर कोहरे सी छा जाती है बिन बतलाए दबे पाँव ये अक्सर ही आ जाती है मन के कोरे आसमान पर कोहरे सी छा जाती है तन को भाए तन को भाए खूब गुलाबी सर्दे जैसी तेरी याद मन के दरिया में कागज की कश्ती जैसी तेरी याद मन के दरिया में कागज की कश्ती जैसी तेरी याद और नींदों में मेरे ख्वाबों की खिड़की जब खुल जाती है ताक झांक करती अक्सर चौबारे में मिल जाती है नींदों में मेरे ख्वाबों की खिड़की जब खुल जाती है ताक झांक करती अक्सर चौबारे में मिल जाती है गूंजे कानों में गूंजे कानों में मंदिर की घंटी जैसी तेरी याद हरिद्वार में गंगा जल की डुब जैसी तेरी याद हरी द्वार में गंगा जल की डुब जैसी तेरी याद और आखिरी बंद कोने में दीपक सी जल जाती है रुखे फीके से जीवन में रंगों सी घुल जाती है मन के अंधियारे कोने में दीपक सी जल जाती है रूखे फीके से जीवन में रंगों सी घुल जाती है कभी दिवाली कभी दिवाली कभी रंगीली होली जैसी तेरी याद कभी सुहाए खट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 कभी सताए मुझको तीखी मिर्ची जैसी तेरी याद सुबह सुबह अखबारों में आई सुरखी जैसी तेरी, तेरी याद चलिए बहुत ही अच्छी कविता जो है आपने याद पर बहुत ही अलग नए ढंग से आपने इसको सुनाया बहुत ही अच्छा लगा और चलिए हमारे युवा साथियों को अच्छा लग रहा होगा बहुत ही उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आप इसमें जोड़ने की कोशिश की जैसे हम सभी अखबार पढ़ते हैं <laughs> तो और आ, के साथ किसी की याद आज ये भी बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा आज के इस विशेष एपिसोड में विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमने युवा पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो चीज़ें उनके साथ घट रही है उनसे कैसे हमें सतर्क रहना है आत्मनिरीक्षण करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और कहीं भी साइड रोल में या साइड सीन को नहीं देखना है ये एक इम्पॉर्टेंट जो बात है इस विषय पर हमने चर्चा की है और जाते जाते मैं कहूँगा हमारी युवा पीढ़ी के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और संयम में रहें इसके लिए चार, जैसे आप हैं। तो मैं चार पंक्तियां जरूर सुनाइये और चार पंक्तियाँ इस न, नए की जिसमें हाशिये पर चली गई है और लोग बहुत आधु, आधुनिकता की तरफ आगे, आगे बढ़, बढ़ रहे हैं तब मुझे चार पंक्तियाँ कहीं अपनी याद आती है की निगाहों में मोहब्बत की चमक अब ढूंढते रहना निगाहो में मोहब्बत की चमक अब ढूंढते रहना किताबों में गुलाबों की महक अब ढूंढते रहना जगाती थी कभी सोए हुए साजन को नींदों से कलाई में वो चूड़ी की खनक अब ढूंढते रहना क्या क्योंकि जब चूड़ी ही नहीं रही आज कलाई में तो उसकी खनक, खनक के जो एक अलग मायने होते थे वही नहीं रहे तो यही चार पंक्तियां और चार पंक्तियां में और आखिर में युवा पीढ़ी को संदेश दे, दे, देते हुए कहना चाहती हूँ कि भरा हो झील में पानी कमल दल खिल ही जाते हैं संभावनाएं है होनी चाहिए तरन मैं पढ़ देती पंक्तियां जी, जी। कि भरा हो झील में पानी कमल दल खिल ही जाते हैं और दृढ़ विश्वास में तो हिमालय हिल ही जाते हैं बुलंदी हौसलों में हो संभव कुछ नहीं होता कदम बढ़ते हैं चलने को तो रास्ते मिल ही जाते हैं कदम बढ़ते हैं चलने को तो रास्ते मिल ही जाते हैं तो साहब मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिल की तरफ अपना पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो युवा पीढ़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हुए कि वो ज़्यादा नेट से केवल उपयोगी जानकारी ही लें और बाकी जो जानकारियां हमें हमारे दादा नाना जो बुजुर्गों के पास बैठ हमें मिलती है बड़ों के पास बैठ मिलती हैं वो ज़्यादा हमारे लिए जीवन में उपयोगी होती हैं तो उनका लाभ भी ज़रूर लें जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर कविता किरण जी विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए युवाओं का जो रुख बदल रहा है उनका चलन बदल रहा है इंटरनेट के माध्यम से वो कहीं ना कहीं संभल जाए और अपने सही रास्ते में अपने बड़े बुजुर्गों की यादों में उनके जीवन के अच्छे गुणों संस्कारों से अपने जीवन को बनाए रखें और नेट है तो उसके लिए अपने जीवन में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ये जो माइटी चाहिए उसके लिए जरूर उपयोग करें उसको किनारा न करें लेकिन उससे जो फायदा आपको होता है कहीं ना कहीं आपके करियर से जुड़ी बातें हो सकती हैं आपको किसी जानकारी का अभाव है उससे आप जरूर लें लेकिन उसके अधीन ना हो यही हमारा संदेश है आप सभी के लिए और इस विशेष कार्यक्रम में कविता किरण जी जुड़कर आपको कविताओं के साथ अपने शब्दों के साथ मोटिवेशन दिया ताकि युवा और इंटरनेट के बीच में एक समन्वय रहे कोई नियम रहे ताकि आप उसमें फंसे नहीं और अपने जीवन में अपनी भारत देश में जो परंपरा है उसको कहीं खो ना दे ऐसी शुभ आशा के साथ आप अपने भारत देश की जो आध्यात्मिक परंपरा है उस परिवेश में रहें शांति में रहें प्रेम में रहें आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और डॉक्टर कविता किरण जी को दीजिए इजाजत नमस्कार।, नमस्कार आप सुन हैं रेडियो मधमन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो